गा शकुने गाते संससि बाजी शिशुमति न सर्वतो न शकुने पुण्यम आवद अतईव शकुने अतः शकुने, शकुने हे के समान साम गान करते हो ब्रह्म ब्रह्मपुत्र के समान समानों में में, के के समान वृषभ बलवान हो, शिशुमती और से हमारे कल्याण के लिए कही से हमारे कल्याण के लिए पुण्य कार्यों का उपदेश कीजिए द पक्षी को भी के लिए भी आता है आया करते हैं खूब। है समान गाते हो लेकिन यहाँ शकुनी कोई कह दिया गया गाते हो अर्थ इसका है शक्लरी शक्तो जो समर्थ होता है बलवान होता है कुछ संबोधन है समर्थ है ईश्वर के लिए यह उद्गाता के समान आप सामगान करते हो तो हमारे हृदय में भी सामगान के साथ यहाँ पर जो विशेषण है साम का साम का कर्ता बलवान व्यक्ति होना चाहिए या दुर्बल से चलेगा गाता कौन है जो बलवान अधिक होता है वो ये दुर्बल होता है वो गाता है देखो ये जो गाने वाले होते हैं ना शाइक होते हैं ये तो चाहे दुर्बल हो मरियल हो वो भी गाता है ना होता है ना वो दुर्बलों से नहीं निकलता से, सेक है बाधा है चिंता है समस्या है, अजी है ऐसे में गाना नहीं निकलता है नहीं है रोना रोनाओ में तो व्यक्ति टूट जाता है बिल्कुल गा ही नहीं सकता है के लिए अंदर से बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए मजबूत होना चाहिए समर्थ असमर्थ हृदय संगीत नहीं निकलने में भी हम यही देखते हैं जो गुनगुनाते हैं हम कोई कोई खुशी प्रसन्नता हो जाती है तय कोई काम तो है ही नहीं अब मिठला हो जाते हैं बात तो यही है कि चित्त की जो प्रसन्नता होती है उसके जो विकार होते हैं उनकी जो बाधाएं होती है वो जब कट जाती है हट जाती है किसी तरह से तो उस एक लक्षण है केवल ये गाना ऐसा यानी कि कष्टों पर बाधाओं पर जो विजय किया हुआ व्यक्ति है वो गाता होता है गाने गाओ पर तो वही विजयी करेगा ना जो बलवान है दुर्बल का तो होता नहीं कभी बस होता रहेगा पिटता रहता है वो कहा से गाएगा दोनों के लिए संगीत स्वाभाविक होती है वो हो गाता है उसको ताल स्वर नहीं वो गाना नहीं लिया गया है जो नियम बद करते हैं बिल्कुल स्वर ऊंचा हो गया नीचा हो गया टोकते रहते हैं। ये दोनों का संबंध पर उसके बिना भी होता है ये ताल जैसे शाम गाने वाले हो तो अब ईश्वर के लिए कहा गया है कि आप शाम गान करने वाले है किसके समान है तमान उद्गाता जो होता है यज्ञ में वो सामगान करता है चार रीति जो होते हैं मुख्य रूप से इस पर कौन कौन है वो अता और न कर्मों का इसमें। अधिक देना है या आदि जो भी संपादन वही करता है सारा काम जितना काम नाम की चीज जितनी यज्ञ में। अता का होता है वो मंत्र पाठ करता है गान करता है वो चुपचाप निरीक्षण करता है और वो मालिक होता है होता उसकी किया। जो करने वाले होते हैं वो उद्गाता कहलाता है वो रित्य। रित्य। सारे रित्य तो सारे का नाम है सभी जितने यजमे करने वाले बैठे आजकल जो सामगान किए जाते हैं वो कैसे हैं बिल्कुल जैसे प्राकृतिक चिकित्सालय का भोजन होता है ना मूल स्वरूप में है बस बसगान करते हो जिससे कोई रस निकलता है द्रवित होता होता है है है रस आता है मतलब आज वो के कोई विशेष वो नहीं होती है नहीं होता है लेकिन सामगान का जो होना चाहिए ना जैसे संगीत का जैसे होता है प्रभाव आदमी जो झूम उठता है या जो भी होता है से स्वर से बाध्य आदि से मिला करके जैसे होता है या जितने गाने निकलते हैं सभी इसी से तो निकले हुए हैं ना तो बाकी गानों से तो निकलता है रस आता है सुन करके पर इनके वाले से तो वही है वो मंत्रों पर भी गाया जा सकता है दूसरे शब्दों में भी गाया जाता है तो दूसरे में तो गा लेते हैं जो भी जैसे करके तंत्र आता है संगीत में पर नहीं आ रहा है तो उस विधा को अभी नहीं लगा पा रहे मंत्रों में मंत्र सामान्य पाठ ही चलता है इनका जैसे हम मंत्र केवल पढ़ लेते हैं ना बस हमारा स्वर भी नहीं चलता है स्वर वाला एक मूल विभाग है उतना कर लेते हैं वो वो भी नहीं जानते इस कारण से जो होना चाहिए जितना प्रभाव मंत्र का विद्याएं गान की जितनी भी विद्याएं हैं वो सब कुछ शाम से ही संबद्ध है पर कहा गया है कि आप शाम को गाने वाले हैं इन्होंने स्वामी जी ने कहा है आप शाम को गाते ही हो वैसे ही हमारे हृदय में का प्रकाशित गान करो प्रकाशित गान क्या हुआ यहाँ गान गाते ही हो तो इसका तो अर्थ ये हो जाएगा कि शाम वेद का जो ज्ञान है वो तो देते ही देते हो देता है ईश्वर तो गान कैसे किया होगा ईश्वर ने गा के सुनाया होगा या और कुछ किया होगा उनको नहीं गाया होगा ना गा सकता है ईश्वर आत्मा गा सकता है क्या आत्मा ना, ना। है के साथ जो नहीं। निकलता है ना शब्द ध्वनि ये संयोग विभाग से निकलता है जो एक पदार्थ है ना केवल उसमें संयोग विभाग नहीं हो सकता है होने से ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी कभी कर्म नहीं होता है व्यापक है व्यापक होने से उसमें संयोग विभाग नहीं हो पाएगा विभाग होने से स्वर निकल न, शब्द निकलेगा उससे कभी भी जी आत्मा अपने आप केवल गाना चाहे ना तो नहीं गा सकता ये भी प्रकाश का एक अणु जो होगा उसे भी नहीं निकलेगा टकराएगा तब होगा संयोग विभाग के शब्द नहीं उत्पन्न होता है क्या यह संयोग विभाग एक में नहीं हुआ करता है दो में हुई परमाणु है आकाश का उससे भी अकेला नहीं निकलेगा शब्द तो आत्मा में भी नहीं निकलेगी किसी से तो उने के अंदर क्या है गति उत्पन्न करने की शक्ति है कर्म की नहीं है वो कर्म केवल एक देशी पदार्थ में होता है गति में भी यही नहीं हो पाएगा एक देशी नहीं होने से गति नहीं होती है उसमें नहीं होगा तो संयोग विभाग भी, भी नहीं होगा पर संयोग संयोगी देने की शक्ति है उसमें सकता है, है वो, होता है ना वो गति दे सकता है जो गति वाला है वो गति नहीं देगा आप किसी चीज को धक्का देते हैं तो किस आधार पर दे पाते हैं आप कहीं है यदि फिसल जाए ना तो तो तो धक्का धक्का, नहीं नहीं नहीं दे दे दे पाएंगे। पाएंगे। इतनी मतलब शक्ति है कि अपने से किसी भारी चीज को या है बल, उसको तो दे सकते हैं लेकिन हो हो या अधिक हो तो नहीं दे पाएंगे। पर पीछे कुछ मोड़ने का स्थिर से गति का आरंभ होने में कोई विरोध नहीं है गति करे ऐसा नियम नहीं बनता है ना अपना पैर वो देखती है ना गाड़ी का पहिया जब फिसलने लगता है तो कहाँ गाड़ी चलती है टायर हर समय जो होता है ना चिपकता है धरती में तो धरती के को पीछे धकेलता है पहिया चल धरती तो खिसक नहीं पाती है तो पहिया खिसक जाता है कि हाँ होती है उसकी होगा यानी धक्का जैसे गति आया ना बल उसका वेग वेग जब इसमें लगता है तो यह उसी के अंदर जो वेग होता है वो वापस मुड़ता है विपरीत दिशा हाँ ये वेग इसमें उसका अपने अंदर जो था ना उसकी दिशा मुड़ जाती है अब वो विपरीत फिर आने लग। स्थिर ही देता है गतिमान वाला उतना नहीं दे पाएगा जो अपने से कम हल्का है ना उसको तो दे सकता है वो चलती हुई चीज उसे धक्का गाड़ी बड़ी गाड़ी को नहीं धक्का दे पाएगी चलती चलती बड़ी दे देगी दे उसको वाला भी दे देगा गति तो ईश्वर भी होता है के कारण क्या होगा आत्मा के हृदय मन में यहां वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है जिसके कारण हम वो शब्द उत्पन्न होंगे उसका अब ज्ञान इसको होगा कि नहीं सुनाता शब्द आदि कोई भी होता है जो उच्चारण होता है हमारे मन में होता है वो केवल ज्ञान रूप में होगा का रूप ले लेता है बुद्धि जो है हो द्रव्य कुछ भी है भाव हो अभाव हो सब कुछ आता है इसके अंदर ये पदार्थ है, सकता है, ज्ञान गुण में रूप नहीं जा सकता है कर्म में रूप नहीं जा सकता है ये भी चले जाते हैं, इच्छा में सब नहीं जाएगा गुण है पीला ये नहीं हो पाएगा नहीं बदलता है ये लेकिन तो जो हर पदार्थ को अपना स्वरूप बनाता है तो इसलिए कुछ करने की नहीं होती है जरूरत इसका स्वभाव ऐसा है कि हर चीज़ आएगी, किसी भी बदल जाता है ये। इस कारण से आत्मा के अंदर या ईश्वर के अंदर ज्ञान ज्योका त्यो हो जाएगा बिना उस घटना के घटे भी हर समय दो पदार्थों में ही होगा और टकराने से ही ध्वनि उत्पन्न रहेगा आ जाएगा कैसी बनेगी ना ध्वनि तो टकराने के बाद बनेगी लेकिन ज्ञान पहले भी हो सकता है उसका हो जाता है ज्ञान रहता है सर जितना भी है स्वाभाविक किस पदार्थ का कैसा गुण कैसा भी हो सकता है पता है उसको के कारण हर चीज को जानता है वो और वही का वही ज्ञान फिर मुक्ति में जैसे होते हैं इसके पास साधन नहीं होता है जीवात्मा के पास उसको गाना सुनना भी ज्ञान जो हो रही है चाहता ये न ज्ञान एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जो पदार्थ नहीं हो ना वो भी आ जाता है हर चीज का ज्ञान होता है ना जो जितना सत्ता मात्र जो भी है उसका भी ज्ञान होता है जो सत्ता नहीं है उसका अभाव का भी ज्ञान होता है ये अभाव है ऐसा ज्ञान होता है और ये भाव है ऐसा ज्ञान होता है उनसे जो चीज नहीं हो रही है ना वास्तविक रूप में ज्ञान उसको भी पकड़ लेता है तो जितने नए वो पहले आते हैं ज्ञान में आते हैं उसके बाद वो उसको देता है वो रूप देता है तो इसीलिए ईश्वर को जैसे पड़ जाएगा पढ़े में तो कुछ भी नहीं रहेगा ना लेकिन उसे रहता है कुछ भी लुप्त नहीं होता है चल रहा है ना सब कुछ होता है उसके सामने तो अब कैसे रहेगा? आत्मा होती है उस पर यह वाला नियम नहीं लगेगा में आत्मा में रह जाएगी उसकी मन में भी जो संस्कार हाँ। के लिए जो होगा एक अलग लक्षण प्रकट होता है पदार्थ में वो स्थिर होता है अर्थ में जैसे छाप जैसे कह रहे हैं ना संस्कार होता है वो तो छाप अपना एक स्वरूप विशेष होता है द्रव्य के अंदर आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है बस तो वो उत्पन्न होगा उत्पन्न होने के बाद वो फिर हट जाएगा नष्ट हो जाएगा दोबारा उसको उत्पन्न करते हैं हाँ निमित करके ईश्वर के पास तो स्वाभाविक होता है उसके अंदर ही है सब निमित्तों वाला है ना निमित्तों से भी जो ज्ञान होता है वो स्वरूप में है उसके तो है ना ये दोनों पृष्ठ की संख्या है तो इसके बाद ये संख्या है ये ज्ञान ईश्वर में सदा नहीं रहेगा इसके बाद छिहत्तर होता है ये रहेगा सदा नहीं ये स्वरूप ये ईश्वर का अपना भी है तभी तो सि न पह पहले यहा जो जान देगा कि पचहत्तर की बात नहीं है तो भूल जाएगा वो तो फिर बताएगा कहां से पर वो बताता है उसके अंदर ही होता है वो कभी नहीं मिटता है उसी मन के आधार पर अब इसका रूप देता है फिर वो द्रव्यों को मई रहता है फिर वो वो हट जाता है इसका हाँ वो हर समय उसको निमित चाहिए आलम्बन चाहिए यह तो ईश्वर करेगा उसमें उत्पन्न करेगा आत्मा में भी कर देगा वो शक्ति सामर्थ्य जो ईश्वर के अंदर जो है ना स्वाभाविक रूप में प्रकट करने का भी ज्ञान है उसमें वो भी एक अलग ज्ञान होगा कैसे प्रकट किया में तो उलट पुलट कर सकते हैं बस निर्माण नहीं कर पाते उस तरह उत्पत्ति आत्मा में भी उत्पन्न करता है और बहुत सारे ज्ञान अपने को जैसे हनुमान करते है ना सोच के कि इसमें ईश्वर को भी सोचना पड़ता है वो भी लगातार दिन रात सोचता है से क्या हो जाएगा अपना ज्ञान से जान उत्पन्न करने का इसलिए सोचना पड़ता है जो संयोग जितने होते हैं ना सारे हर समय नए होते हैं संयोग एक बार दोबारा नहीं होता है वो दूसरा संयोग नया होगा हर्ष में जैसे होते हैं लेकिन वही नहीं होते हैं और ये नियम नहीं होता है कि जिसमें एक व्यक्ति है ना एक अणु वही अणु जो पहले दूसरे से जुड़ा था अभी दोबारा जुड़ेगा ये नियम नहीं हो पाता है कोई भी किसी से भी जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक नया समुदाय उत्पन्न होगा तो एक उसके बारे में अब जो ज्ञान होगा वो नया हो जाएगा जैसे हम दोनों अभी बैठे हैं यहाँ पर हम दोनों का संयोग सृष्टि में कभी नहीं हुआ है इस रूप में वैसे नहीं हुआ है जो जो परमाणु आपके अंदर है जो हमारे अंदर है इन दोनों का और इन सभी के बीच में सूरज वायु या जल ये कितने सारे हैं ना अभी एक संयोग ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कोई न कोई इधर उधर खिसक जाएगा सारे नहीं होंगे कभी भी तो अब जो संयोग हो रहा है ये इस दृष्टि से बिल्कुल नया है ये कभी हुआ ही नहीं था और ना आगे कभी होगा तो जो जान रहा है इस अवस्था को ये वाला ज्ञान ईश्वर के लिए भी नया है अब हम आपस में जो एक दूसरे के ऊपर सोचेंगे ना तो हम क्या सोच सकते हैं ये ईश्वर को सोचना पड़ेगा कहना है आज तो अब ईश्वर को भी सोचना होगा कि वो क्या बोल सकता है अब है ना वो ये जान रखता है तो ये इतना इस जान के आने से जो नए संयोग जितने होते हैं वो सारे सोचने पड़ेंगे ईश्वर को अब कर ही लेंगे ये थोड़े सोचेगा वो अगर आपका होगा तब ये परिणाम होगा उस सारे विकल्प ही होंगे उससे बाहर नहीं जा सकते आप। यानी आपके पास नियत जान है उस जानों का संयोग नियत होगा, परिणाम भी नियत होगा। उसमें से कितने कौन वाला करेंगे ये निश्चित नहीं है लेकिन कितना करेंगे ये निश्चित होता है किसी दुकान में है ना कितना सामान मांगेंगे ये उसको नहीं पता है लेकिन मांगना तो उसी में से है आपको लेना तो उसमें से ही है तो एक, एक का जिसको ज्ञान है वो तो कर लेगा ना उसकी तुलना ऐसे ही हर एक का जितने संयोग होंगे सभी के जब नियत गुण हैं तो परिणाम नियत होंगे तो उतने को जान लेगा वो अब कौन वाला होगा ये अभी नहीं करेगा पर इतना हो सकता है ये सोच रहे हैं किसी को कुछ कहने के लिए तो उसके पास भी अपनी है ना वो भावना उसका अनुभव है ज्ञान है तो उसी के आधार पर तो सोचेगा और क्या सोचेगा वो तो जिसको दिख रहा है उसको पता लग जाएगा कि ये करेगा अब ये तो इतना सोच लेता है ईश्वर इतना सोचना पड़ता है तो इस तरह से सामगान भी उस समय जो करता है ईश्वर यानी तो समर्थ होने से उसकी हर बात तो एक तरह से सामगान ही है यानी प्रसन्नता के ही शब्द हैं सब जितना भी निकलता है प्रसंता तो क्या आई अगर, तो अगर वो कुछ कह रहा है उसमें है तो प्रसन्नता पूर्व में हो गई ना तो बाधा क्या आई मेरे शब्द उसको क्या नहीं कहता है जो भी कहेगा चूंकि है ही प्रसन्न तो प्रसन्न होके ही कहेगा तो उससे बाधा नहीं आई ना उसमें हमारे लिए तो अंतर पड़ जाता है उसके लिए लेकिन वो जो परिणाम है यानी जो बोल रहा है वो प्रसन्नता पूर्वक हमको यदि उतने ले तो कहेंगे ना पूर्वक करता है गान करते हैं ऐसे वो जो भी विद्याओं को प्रकाशित जान करो यानी सभी विद्याओं के विषय में प्रसन्नता से उपदेश करो निर्भ्रांत होकर के निर्बाध होकर के ऐसा ज्ञान हमको कराओ ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र के समान सबता होता है क्या नाम है करते हो पदार्थों के यानी वेद के रूप में सारा कर रखा है ना कि ये गुण है इतना है सारा कुछ बता रखा है तो जैसे वेदों के बारे में के माध्यम से बताता है ऐसे सभी पदार्थों का अलग से भी वो स्तुति करते हैं जानते आप भी सभी पदार्थों के बारे में बताते हैं हमें तो अकेला एक ही नदी है अब तक की एक ही नदी है केवल संसार में तो की सब नदी है नद केवल अकेला अभी तो तक पड़ा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो है ना अकेला वही नद है बाकी सब नदी है इस कारण से है कि उसमें वो चिघाड़ता है बहुत नहीं ब्रह्मपुत्र तो उसको नद बोलते हैं, है धोनी करता है यहाँ उतनी लिया गया है शब्दों में बोलता है देखिए किसी भी देखेंगे जिसको ठीक से नहीं पता है तो स्पष्ट नहीं बोल पाता है उस बारे में कटकट -कट के बोलेगा, गया कुल जो होता है ना वो नहीं होता है लेकिन अर्थ यदि स्पष्ट हो तो अब वो बेधड़क बोलता है फिर वो इधर उधर नहीं सोचता है तो ऐसे यहाँ पर ने ब्रह्म के पुत्र जो होते हैं बेधड़क बोलते हैं बिल्कुल किसी में संशय नहीं उस पदार्थ में और वृक्ष के समान वृषभ जैसे बैल होता है सांड होता है होकर के शिशु वाले का मतलब हो गया आगे की कामनाए होती है उसकी सुरक्षा का प्रतिनिधि संतान अगे जो कुछ भी हमसे नहीं होगा हैं कि हो जाए तो उसका और कोई माध्यम नहीं है अपनी संतान परंपरा ही बढ़ाएगी अब जो नहीं कर पाया ना वो चाहता है मेरा बेटा करे ये लालसा लेके चला जाता है उस संतान का एक कारण ये भी होता है कि व्यक्ति की जो आशाएं होती है दुख नहीं होता है उसको इसीलिए कहा गया पुत्र जो होता है पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है आत्मा से आत्मा उत्पन्न होती है ऐसा अलंकारिक है उसका मतलब यही होता है उसकी जो कामनाएं अपनी होती है ना वो पूरी मेरा कोई कर दे इसको इसीलिए जो उत्तराधिकारी होते हैं वो व्यक्ति उसी को चाहेगा जो अपने अनुकूल हो तो रहा है कि शिशु के बाले होकर के यानी हम अपनी कामना होकर के अपने काम करने के बाद हम फिर आपकी भक्ति करें इतने न रह सभी और हमारे लिए सब ओर से आप हम अच्छा ही सुनने का प्रयास करें, सदैव हमारे सामने अच्छाई का वातावरण बन जाए सभी लोग अच्छे बोलने वाले हमारे अंदर आप उपदेश कीजिए ईश्वर की ओर से धन में हम पहुंच जाए सब और से हमको अच्छा ही अच्छा सुनाई दे ये अच्छा किसी को कोई कहेगा कभी ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसे नहीं करता है वो भीतर से वो भी मानता है ठीक डर से नहीं दे रहा हूं ये। जो देते है ना कि मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि डरता हूँ इससे ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ स्वीकार कर लेता हूँ कि ये अच्छा है ये।, ये धार्मिक है नहीं दे रहा हूँ अच्छा नहीं है पर ये धांगे राजा उसने कहा था कि मैं इसलिए डर से नहीं दे रहा हूँ शक्ति के कारण इसको नहीं दे रहा हूं सहायता दे रहा हूं कि ये धार्मिक है धर्म में इसकी मत स्थिर है विरोध कर रहा था कि क्यों ये कर रहे हो ये नहीं तुम्हारा ठीक है विरोध हो रहा था उसका फिर भी वो कह रहा है कि नहीं ये मैं इसलिए कैसे व्यक्ति होता है ना सामने वाले को बहुत कुछ करता है फिर भी मानता है ठीक है ये तो यही है यहाँ अभिप्राय जो भी हम अगर ठीक कर रहे हैं विरोध करता हो, वो भी मानेगा ये ठीक है तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए